इति करने के बाद क्या करना है इसे प्रश्न करके निर्देश करते हैं प्रतिष्ठा इसे आसन प्रतिष्ठा करके क्या करना है मनः त्रैकाग्रम कृत्वा यितेन्द्रिय यदिंद्रिय्रिय उपब्सनेुंज्यासनेुंज योग योग्रमण कृत्व येन्द्र क्रिय उपब्सनेुंजा योग शुद्ध मनः एकाग्रं कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियाः आत्मविशुद्धये आसनं उपविश्य योगं स्यात् यत चित्त इंद्रिय क्रियाः मनः एकाग्रं कृत्वा आसनं उपविश्य आत्मविशुद्धये योगं स्यात् यतानि चित्तम च च है और इंद्रिय क्रिया को जिसने ये योगी को एकग्र विषय से मन घटा करके एकाग्र करके आसने उपविष्य आत्म विशुद्धे अंतःकरण शुद्धि के लिए योगम तस्प्य योग आसने उपविष्य उपविष्य योगम तत्र आसने तत्र के साथ आसने के साथ तत्र आसने उपविष्य योगम तसने उप्योग युद्ध लिखा योग कर्तव्यता कलाप पृछति योगम इंज्ञात ऐसे यजेत सर्व काम सुनने पर यज तो याग्न इष्टम भावे थे यागन की भावे इष्टम भावे के नगे न फिर कथम कथम भाव की आकांक्षा होती है उसको इति कर्तव्यता कहते कर्तव्य से किस प्रकार करना है योगम इंजानस्य से आसने उप विशेष योगम योग करे कैसे केशकर्तवता कलाप समय पुस्तः कथम केन करना है उत्तर केशकर प्रत्या मनसो यदेय विषय सामान य्रियामनम तुभयोग विषय से मनुष्य यदि एक विषय समाधान मन स्वभावतः विषय चिंतन करने के लिए दौड़ता है वो स्वभाव से जो जाता है उसको हटाना विषय से दो सदृष्टि ध्येय लक्ष्य को सामने रख करके बार बार विचार करके मनुष्य को मन को हटा करके एक सुन विषय में समाधान ध्येय कोई चिंतन करना यही पहले ध्यान अभ्यास करना पड़ता है विषय से हटा करके ध्येय में लगाना ये, ये चित्त से इंद्रिया बाह्य क्रिया नाम संयम चित्त इंद्रियों का जो क्रिया है चित्त की क्रिया इंद्रियों की क्रिया बाह्य विषय में उसका संयम उभय करके योगम अनुतिष्य सर्व विषय उपस विषय से, से हटा करके एकाग्र मना कर एकाग्र करके एक ही अग्र एक ही लक्ष्य के चिंतन क्रिया चित्तम यथ चित्ते इंद्रिया क्रिया चा चा चित्ते उनकी क्रिया तेषा क्रिया यथा का इंद्रिय चित्त की क्रिया संयता है संयम की यथ चित्त इंद्रिय क्रिय ऐसे अधिकारी योगम युंजत टीका में आसन यथोक् स्थित्व यथोत्तर योगा अनुसार से प्रश्न पूर्वक फल ऐसे आसन स्थित होकर इसी प्रकार योगा करेगा इंद्रिय चित्र को एकाग्र क्रिया के नियमन करके मन को एकाग्र करके योगानुसन करेगा तो उसका क्या फल है प्रश्न पूर्वक फल कहते है सीमर्थम योग में इंद्रिया आह योग क्यों करे आत्मशुद्धे आत्मा अंतकणे अंतक विशुद्ध का आंतकर नहीं। आंतकर से के लिए अंतकशुद्धि किल उक्तम उत्तम अनू अनश्लोक पुनरुक्तम आह का अनुवाद करके आगे श्लोक अर्थ फिर वर्था कहते अर्थक है कथम्य बाह्य आसन कहा कैसे के शंकाय शिरो ग्रीवकाय शिरो ग्रीव धारय स्थित संप्रेक्षव दिशा नवलोको शिरो ग्रीव धारय नासिका संग्र धारयन का समह द्वंदीव समारय अचलम सामन धारयन सामन रखे और अचल स्थिर स्वयं स्थिर रहे्रम सम्रेक्ष नासिकाग्रह नासिक को नासिक समय प्रेक्षण करता दिशा चवल लोकन और दिशा को इधर उधर नहीं देखकर पा रखी स्थिर रहे है में समम क्या है समत्व ऋजित्व काय कौन है शरीर के मध्य नीचे से मृदा रखे काय तस्य समं ग्रीवाच समान अचलम अवतर तत्पर्य काीवाच काग्रीव तारेजुत चलन संभव सिदा तो है फिर हिलता है चलन संभव ही <laughs> इसलिए अतः विष्णसी अचलन समान काय सिर गृह काय नीचे से यहाँ तक काय गृह सिरा सीधा रहेगा और सीधा रहते भी कभी यह हिलता है इधर इधर होता है स्थिर स्थिर एकदम स्थिर रहे, एक रहे। यह अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास करते धीरे धीरे धीरे करने पर स्थिर होना होता है स्थिर होकर के शरीर को ऐसे रखे जैसे घाटा को भूतरे में रख दिया और उसके लिए और पकड़ कर रखना पड़ता है और स्थिर होकर ऐसे शरीर का अभ्यास ऐसे रखे शरीर को छोड़ दिया अपने आप रहे उसके लिए प्रयत्न नहीं कि रखने के लिए इधर करने के लिए, लिए। प्रयत्न के बिना अपने आप रहे ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो फिर अपने रहेगा प्रयत्न के बिना स्थिर रहेगा स्थिर होने का अभ्यास करे ऐसा रहे स्थिर और में असर छोड़ते ऐसा स्थिर है फिर अपने चिंतन बनेगा और उसको ठीक करने के लिए पैर को दर्द दे पैर को खींचने के लिए सिर को करने के लिए ऐसे हो जाएगा फिर बीच में ऐसा करे फिर ऐसे हो जाएगा फिर ऐसा करे यही करते रहे तो ध्यान कैसे करेगा ये पूरा स्थिर होने के बाद फिर चिंतन होता है स्थिर विषय विषय अचलतम अचलतम शरीर में अचल स्थैर्य मान में स्व निकाग्रम संप्रेक्ष संप्रेक्षण प्रेक्षण का, प्रिक्षन प्रिक्षन का दर्शन संप्रेक्ष संप्रेक्ष में हे भगवान भाष्यकार करते दर्शन इव शब्द लुप्त दृष्ट्य है समझना लुप्त है अदर्शन लोक है अश्रवण होता है श्रवण नहीं होता है कि शब्द विवक्षित है क्ष देखते हुआ जैसे ठीक है किमी युवा शब्द लोप अत्र कल्प्य थे युवा शब्द का लोप कल्पना करते स्वनासिका so नासिका संप्रेक्षण में वो योगा अंग्र विधि से तम क्यों नासिका के अग्रह को देखना ही। ये ये योगा अंग है कोई लोग ध्यान करते तो नासिकाग्रह देखते रहते ऐसा देखते थे तो अंग खराब हो जाता है ऐसे देखते रहे नहीं तो कोई ऊपर इसे देखते है बड़ा योग क्यों नहीं होगा इतना संख्या है नहीं स्वनाशिकाग्र संप्रेक्षण यह विदीक्षित नासिकाग्रह देखना ही विधान करना ऐसा नहीं तो फिर क्या है किंतरी चक्षशोर दृष्टि सं इधर उधर देखना है उसको रोकना ये दृष्टि नासिकाग्रह देखे बाहर नहीं देखी ये अर्थ है ठीक तरी कि मत विवक्षितम ये प्रश्न रोकना क्या विवक्षित है तो उसका उत्तर देते दृष्टि सन्नीपातो दृष्टि सन्नीपातो दृष्ट चक्षुशो रूपाधि विषय प्रवृति राहित दृष्टि है सन्नीपात में मतलब तो जो दृष्टि है चक्षुषो दृष्टि चक्ष दृष्टि दृष्टि क्या है रूपादि विषय प्रवृत्ति, रूपादि विषय में प्रवृत्ति होना देखना रूपादी को जो देखना उसको रहित्य राहित विषय के ऊपर में प्रभुत्व नहीं होनी बाह्य विषय नहीं देखे यही दृष्टि सन्नीपात कथम असो अनायास न सिद्ध्यधान विवक्षित अंतकरण समाधान समाधान अंतकरण होने से ही देखना विषय ग्रहण करना बंद हो जाएगा अंतकरण समाधान ही विवक्षित है सवचित्वादिर्षय प्रसंगात तस्या तदंग प्रसंगा त्याव सन्नीपत विवशि यहाँ एकाग्र होकर सामि करना है प्राधान्य विवेश दिष्टि दिष्ट बाहर विषय के तंग प्रसंग सामने योगी विषय व्यावृत्यों को अंतरवि विवशित अंधरी रखना है इंद्र को विषय से हटाए केवल ध्येय का चिंतन करना है ये अभिप्राय तथा कथम स्वनाशिकाग्र संप्रेक्षण अत्रुतम अविवक्षित यदि नासिकाग्र देखना विवक्षित नहीं तो नासि संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम ये क्यों समुत श्रवण होता है इतना श्यासिकाग्र संप्रेक्षणमेव च विवक्षित मन तत्व समाधि है तो न आत्म नहीं नासिकाग्रह संप्रेक्षण में यदि विवेक्षित होता तो मन तो आ ही लगेगा नासिक आग्रह को देखते रहे ये अग्रह कौन था ये अग्रह इधर अग्रह इधर अग्रह अग्रह मन उसमें व्यापित होगा समाधि तो उसमें आत्मा में समाधि नहीं होगी आत्मा में समाधि चाहिए ठीक है, है। तो तत्व मन समाधान ने कहा हानि ठीक है वहां भी नासिका आग्रह मन एकाग्र हो जाए हानि क्या है ये आसंख्य वाक्य शेष विरोधा बाक्य से सर आत्मा में ही आत्मसंस्था मना कृत्व न किंचित चिंत आगे आएगा आत्मा में ही चिंता आत्मा चिंतन करना है उसका विरोध होता है आत्मा में ही मन समाधान दी आगे कहेंगे मन का समाधान आत्मा में करने की की के लिए नासिक आग्रह में आत्मसंस्था मन कृत्या न कहेंगे आत्मा में स्थिर होने के लिए नासिक आग्रह देखेंगे तो आत्मा में स्थिर नहीं होगा इसे अगर विवक्षित नहीं कि संप्रृक्ष विवक्षित आशंक्य तो संप्रक्ष निकाग्रह सं इसमें क्या विवक्षित इसलिए तस्वीरों अक्षरो दृष्टिसनपत संप्रेक्ष दृष्टिसनपत बाह्य विश्वास दृष्टिभटा यही विवक्षित दक्षिणेतर चक्षुषि तह्युख्य अंतरवि अतर स्वीय नग्रक्षती विवक्षित दक्षिणेतरचो दक्षिण और इतरे इतर दो चक्षुकी दृष्टि दर्शन तह्य विषयादमुन बाह्य विषय केवल जाति दृष्टि उसे विमुख करके बाह्य विषय का दर्शन नहीं करके अंतर एवं सन्नी अंदर ही रखना ये स्वकीय नासिक संप्रेक्षण शब्द से विवेक्षित है नासिका अंतम संप्रेक्षित शब्द से विवेक्षित है नासिकाग्रह देखने में तात्पर्य बाहर विषय नहीं देखे वो छठा है तत्र उत्तर विशेषण अनुकूलम उसे उत्तर विशेषण भी, भी अनुकूल है दिशा अनवलोकन और नहीं देखे बाहर नहीं देखना ही तात्पर्य अनवलोकन आशी उत्तर उत्तर संबंध अगे आशित तो हो जाएगा मन संयम तो युद्ध आशीत पर आशीत आ जाएगा ऐसे साइम करके बैठे अंतरा अंतरा अवलोकन अभी योग प्रतिबंधक मीटिप्रतिबेद मध्यम मध्य में थोड़ा तो इधर देखना थोड़ा तो इधर देखना ये प्रतिबंध है मध्य अंतरातरा दिशा अवलोकन दिशा को इधर उधर देखना योग का प्रतिबंध है इसलिए इसको भी अभ्यास करें बैठते समय चलते समय बिना मतलब कभी थोड़ा बाए कभी थोड़ा डायने कभी उधर कभी उधर देखना वो इंद्रिय की चांचल्य चपलता है उसको रोकना है बिना प्रोजन देखना नहीं कोई आया कोई गया क्या मिलेगा आते जाते बहुत लोग है हजार करोड़ लोग रास्ता में मिलेंगे अब कोई आया कोई गया कौन आता है कौन गया देखना क्या पार्टी में बैठे तो स्वयं बार बार इधर, इधर थोड़ा इधर थोड़ा कोई थोड़ा आओ जाए उधर उधर कोई आया कोई गया उधर थोड़ा वो क्या मतलब है कुछ जरूरत नहीं जितना अपने शांत रहना चाहिए ऐसे अभ्यास करना पड़ता चलते समय भी अभ्यास करे निश्चय करके चले इधर उधर नहीं देखेंगे रास्ता में थोड़ा आगे देख करके चलना पाया ज्यादा दूर को नहीं देखकर आराम से चले जहाँ गाड़ी मोटर का है थोड़ा सावधानी को चले किंतु इधर उधर, उधर ज्यादा देखने जरूरत नहीं कोई आता है कोई आगे कोई पीछे कोई आ, कोई आया वो सब देखना क्या जरूरत है कहाँ मकान है कहा ठीक का, है जो है, है तो थोड़ा कभी है क्या? इसलिए उसका भी अभ्यास करना पड़े तो अस्थिर चाहिए दिशा ये सब ध्यान में बैठे यदि इधर उधर देखते रहे और कहीं आवाज उसको भी थोड़ा सुने तो फिर ध्यान क्या होगा ऐसा यही सब प्रतिबंधक योग प्रतिबंधक प्रतिषेध अंतरा दिशा च अनावलोकन दिशा च अवलोकनम अंतरा, अंतरा अकुर मध्य में दिशां का अवलोकन नहीं करते इधर उधर नहीं देखे श्लोक संप्रेक्ष्य अवलोकन योगान से योगं अंतरा दर्शयती योग अनुसर करने वाले साधक के लिए अन्य विशेषण दिखाते किंच प्रशातात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वे स्विध मना संयम्य मच्चि युक्त आसीत मत्पर ब्रह्मचारी प्रशांत प्रसांत आत्मा प्रशांत आत्मा ऐसे सब प्रशांत आत्मा आत्मा का था अंतगण शांत है अंतगण जिसका विगत विगत भयरहित तो होकर ब्रह्मचारी गते ब्रह्मचारी का जो व्रत है गुरु को आवास करते समय जो करना है ऐसे तो रहे मन संयम मनो संयम करके मत चित अहमे चित सीत मत पर मैं ही श्रेष्ठ हूँ जिसका अहम एव पर से सत्पर युक्त होकर के आशीत अनुष्ठान करे टीका में अंतकरण से प्रशांति प्रशांतात्मा अंतकरण की शांति क्या है राग द्वेशादिराहित दे राग द्वेष काम क्रोध आदि में अंत कर्ण में दोष है तो शांति प्रकर्षो प्रशांत शांति तो हो गया राग अब शांति द्विषाद प्रकर्ष क्या है राग आदि हेतुरती कारण क्या राग द्वेषादी नहीं हो ना उसके कारण भी नहीं हो कारणों के भी कारण कारण हो तो कार्य हो जाएगा प्रशांति हो गया तो राग द्वेष ऐसा काम करो तो लोग सबका मूल से साथ हटा कर शांत होकर के तो ये रहने पर ही ध्यान होता है विगत भय सर्व कर्म परित्यागे शास्त्रीय निश्चय अवसात निसंदिग्ध बुद्धित्व ये विगत पहले सब कर्म त्याग करेंगे अभी तक तो कर्म करते ही नहीं शास्त्र में श्रद्धा नहीं ये तो अलग है जब शास्त्र में श्रद्धा है शास्त्र में श्रद्धा है तो ये कर्तव्य है ये करना है तो फिर वो छोड़ेंगे कैसे छोड़ देने पर भय ऐसे छोड़ देना अनुचित करना चाहिए ये सब जो रहता है ये शास्त्रीय निश्चय असाद निदिगि निस्ंदिता बुद्धिद्य संसारिता बुद्धि हो सर्व कर्म परित्यागे संशय होगा ऐसे कैसे रहेंगे जब कर्म जो करते हैं जो नहीं करते हैं उनको तो कर्म त्याग अच्छा लगता है सरल सं के नाम लेकर हम ज्ञान चाहते कोई कर्म नहीं करते किंतु तो वस्तुतः जो कर्म करते हैं जो यज्ञ धारण नहीं करते है उनको त्याग करते तो तो पहले धारण ही नहीं करते कभी दीक्षा के समय देंगे तो शीघ्र ही उसको फेंकने की इच्छा करेंगे क्योंकि कभी रहता नहीं तो उनको अटवट लगता है किन्तु तो यो यज्ञ धारण करते है विधि एकदम बाल से यज्ञ धारण करके संध्या करते उसको यज्ञ के बिना नहीं रहेगा तो बड़ा भोजन नहीं कभी नहीं किया गा भी ना, भी नहीं ना है तो योग्य नहीं रहे जैसे नग्न हो गया जैसे सर्दी में कपड़ा नहीं कुछ हट गया कपड़ा के बिना चल जाता है सर्दी में तो रहता है अभी लोग जो रहते हैं ब्राह्मणों गांव में ऊपर वस्त्र नहीं होने पर चलता है योग्य पे तो बिना नहीं चले यज्ञ भी नहीं रहे तो कैसा लगेगा योग्य भी तो त्याग करने का हमें भी पहले डर लगता था ये एक फेंकने के लिए संन्यास लेने पर ये तो अनुचित है हम सोचते थे ये भी तो त्याग कैसे करेंगे तो ये भी तो कभी निकल जाता है स्नान करते समय किसके बच्चे निकल गया तो छिप कर डर करण करेगा ये ये कर, तभी भोजन करेगा तो उनको जो इनका नियम है कर्म करना संध्या बंधन आदि जो करते है संध्या बंधन कभी नहीं करने पर उनको खाने की छाने कहा नहीं सकते देर हो जाएगा बहुत कष्ट होता है कैसे करेंगे ये सो रहता है किन्तु जो शास्त्र के निश्चय समझेंगे वैराग्य हुआ तो ये सो त्याग करके वेदांत स्वर्ण करके वेदांत चिंतन करने से ये सो नहीं करने पर कोई नहीं त्याग विधिवत शास्त्र में जैसे कहा गया त्याग करने का उसे भय नहीं रहेगा जब निश्चय नहीं है पहले भय होता है उसके बिना कैसे रहेंगे उसको कैसे छोड़ेंगे जो मंत्र इष्ट मंत्र को जब करते है बहुत जप करते आगे संन्यासी कैसे हो इष्ट मंत्र का विचार त्याग कर दो तो फिर उनको लगता है इष्ट मंत्र कैसे मत कर देंगे इसलिए बहुत लोग अभी भी कुछ लोग के सन्यास लेने के बाद भी जो पहले का मंत्र उसको बिदाने में तो होता है फिर भी वो नहीं मान करे फिर उसको जपते है ऐसा भी कहीं कहीं आता है वो लोग उनके पहले पहलापन जो है उसको जब फिर छोड़ते नहीं रामकृष्ण मिशन के कोई उनके आते हैं, तो उनके जो है उसको छोड़ते नहीं तो बाद में भी उसको जब करने करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कुछ लोग पहले को जब करते थे सन्यास फिर भी वो मंत्र को छोड़ते नहीं क्योंकि अभ्यास बहुत पहले से अन्य मंत्र जपने की जब करेंगे तो वो मंत्र आ जाता है उसमें इतने तन तनमय उसको छोड़ने की चाह नहीं होती ये होता है विगत अर्थ है सर्व कर्म परित्याग नित्यान जो भी तो कर्म परित्याग करेंगे तो उसमें भय रहेगा कैसे त्याग करेंगे तो शास्त्र निश्चय बसा शास्त्र के तात्पर्य निश्चय हुआ वेदांत तात्पर निश्चय हुआ तो निस्तुग्ध बुद्धि निस्संतग्ध बुद्धि होकर संदिग्ध नहीं हो तो बैठ करके ध्यान में बैठेगा वेदांत स्वर्ण करने के लिए भी यदि रहे ये रहेगा ये कर्म नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया तो श्रवण कैसे करेगा श्रवण करके ध्यान करेगा तो उसमें ध्यान में जब मन जिस लग जाता है फिर जप आदि का नियम हो का नियम किसका नियम रहता है इतने पाठ करना है इतने पारायण करना है इतने करना है वो छूट जाएगा और भय रहता है तो निस्सा बुद्धि तभी ध्यान कर सकता है और भास्य में प्रशांत आत्मा प्रकर्ष आत्मा अंत करने से स्वयं प्रशांत आत्मा विगत विगत विगत भयो आगे ब्रह्मचारी ब ब्रह्मचारी न व्रतम ब्रह्मचारी व्रत ब्रह्मचारी न व्रत क्या है ब्रह्मचर्य गुरु शुश्रूषा भिक्षा भक्ति आदि ये ब्रह्मचारी का व्रत है ब्रह्मचर्य पालन करना है गुरु सेवा करना और भिक्षा भोजन और आदि दिया है टीका में भिक्षा भुक्ति आदित्य आदि शब्दा त्रिश्रवर्ण स्नान शौच आचमन आदि ये ब्रह्मचारी का व्रत है त्रिश्रवर्ण तीन बार स्नान करना शौच शुद्धि आचमन आदि पवित्र रहे कभी हो तो आचमन करे ये सब जितने शुद्धि आदि और ये सब नियम जितने ये सब नियम भी चाहिए ध्यान काल में अभी संन्यास होने के बाद भी यह सन्यासी के लिए कहते हैं चार सस्ट अध्याय पहले आया यहाँ जो योग कथन करते हैं गृहस्थ के लिए नहीं मुने कर्म कर्म कारण योगारूढ़ से तम सर्व कर्म सन्यास ध्यान सन्यासी के लिए कहते भगवान स्वयं कहते ब्रह्मचारी नहीं कि सन्यास हो गया तो सब छोड़ देना ये नहीं ब्रह्मचारी व्रत स्थित भक्षा भोजन भी एक रहा गुरु शुशुषा ब्रह्मचर्य त्रिश्स नौच शुद्धि आदि कोई कहते संचि अपने रहते वो सब तम गुण का है ऐसा नहीं शुद्धि सब रहे विशेषण किंच तस्वीर स्थित तथा अनुष्ठाता भवे उसमें स्थित मतलब क्या ब्रह्मचारी व्रत स्थित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मतलब उसका अनुष्ठान करे ब्रह्मचारी का जो व्रत है उसका अनुष्ठान करे किंच मन संयम मनस वृत्ति तथा मन को संयम करना क्या है मन में परिणाम वृत्ति होती है विषय चिंतन होता है असोवृत्ति को उपसंहार करके विषय से हटा करेगी विषय विषय नहीं करके मत चित मई परमेश्वर चित्त में सो ही मत चिता परमेश्वर में चित्त अन्य चिंता नहीं करे युक्त समाहित सन आशित आशित उप बैठे मत पर टिका में उपसंहृत्य योगनिष्ठो निष्ठ भवे विषय को हटा करके योग हो मनोवृत्ति उपसहार है ध्यान अपनी न तद वृत्तीवृत्ति रूप इतिहास मनोवृत्ति का पूरा उपसार कर दे कोई वृत्ति में नहीं रहे तो मनोवृत्ति पूरा उपसार हो जाएगा तो ध्यान कैसे होगा ध्यान क्या ध्याय चिंता चिंतन कोई भी मनोवृत्ति नहीं रहे फिर फिर चिंतन कैसे होगा इसलिए ध्यान न सिद्धियत क्योंकि तद वृत्तिवृत्ति रूपत्वाद वृत्ति की आवृत्ति रूप ध्यान में ऐसे कुछ लोग नहीं समझते योग कहा चित्रवृत्ति को रुकना चित्रवृत्ति को रुकना में तो पूरा रुक देना कोई वृत्ति नहीं हो इतने मात्र करने के लिए प्रयास करते हैं ये नहीं का यह देश अब अंध चित्त से धारणा धारणा करने के लिए किसी देश में चित्त को अंदर अथवा बाहर किसी देश में लगाना ये धारणा फिर ध्यान क्या है तत्र प्रत्येकता न्यान योग सूत्र में कहते तो तत्र तस्वीन देश बहिर्ंतर वेश में प्रत्यय से एकातनता एकता न, एक न प्रत्यय वृत्ति ज्ञान और लगातार चले ये ध्यान है चिंतन यह नहीं कि सब वृत्ति का समाप्त कर खाली कर दिया ये नहीं। तत्र ध्यान नहीं तत्यय एकता न्यानम प्रत्यय से एकता प्रवाह ज्ञान का प्रवाह लगातार चले अभी करते यदि पूरा सब वृत्ति का उपहार कर दे तो ध्यान भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि तस्वीर करते ध्यान से ध्यान क्या है आवृत्ति रूप तो अद्वृत्ति के आवृत्ति रूप है। वृत्ति की आवृत्ति वृत्ति लगातार चलते रहे प्रवाह चले वही ध्यान तो है इत्या संचित है इसलिए कहते मच्चित तो पूरा वृत्ति को पूरा मन को वृत्ति समाप्त नहीं मच्चित तो मई परमेश्वर चित्तम ऐसे समचित इसलिए मंडू को में गौरव्य ने कहा लय सम्बोधे चित्तम ये लया अवस्था हो जाती है जो विक्षेप वी हटा दे मन को फिर कोई चिंता नहीं रहे थे वो लय अवस्था है कुछ चिंता नहीं करे वो ध्यान नहीं लय चित्तम सम्यक बोधे थे उसमें का चिंतन करे कोई ध्यय जब ब्रह्म चिंतन करते हैकारिप्रवाह ब्रह्म जो इसे चिंता नहीं करते हंग्र उपासना करते तो हंग्रो उपासना करे अमस्वी ब्रह्म चिंतन करे अथवा जो साकार सी चिंतन करते चिंता न करे कुछ विषय को चिंतन करना पड़ता है तर प्रत्येकता ध्यान इसलिए भगवान यहाँ कहते मत चित्त अहम मई परमेश्वर चित्र में से मत चितेय तो रहना चाहिए अर्थात वृत्ति के आवृत्ति तो रूप ध्याने खाली वृत्ति समाप्त कर खाली रहना नहीं विषयांतर विषय मनोवृत्ति पर सं आत्मनिवियमनाथ न ध्यान अनुपित हुई यदि सब वृत्ति को समाप्त कर ध्यान नहीं होगा तो करते विषयांतर विषय मनोवृत्ति है अन्य विषय आत्मा को छोड़ करके अन्य विषय जितने अन्य विषय है तद विषय का मनोवृत्ति है अन्य को विषय करने वाले जो मनोवृत्ति उसको उपसार करके कहा रखना आत्मनि एव तनियमनाथ मनो को नियम करना आत्मा ही रखना आत्मा विषय का चिंतन होगा इसलिए ध्यान अनुपति नहीं बिल्कुल वृत्ति अभाव हो जाए तो ध्यान नहीं बनेगा किंतु आत्मा में ही उसको नियमन करना आत्मा विषय वृत्ति प्रभाव चलेगा सब तरह प्रत्येक रूप ध्यान न ध्यान अनुप्रति ध्यान चलेगा अच्छा मत चित्त कह करके फिर कहते मत पर तो मच्चित है तो मतपर हो गया दोबारा बार होगी मत चित्व नहीं मतपरत्व से सिद्धत्वाद मतपर जो कहा विशेषण अनर्थकम व्य आशंका कहते नहीं घास्य में व्यर्थ नहीं भाष्य में कहा मत पर अहम पर सोए मत पर कष्टित रागी स्त्री चित्तो न तु तो स्त्रीय पर्वत न गृणी कित राज महादेव कोई रागी आशक्त पुरुष है स्त्री चित्त स्त्रीय यस्य य स्त्री चित्त स्त्री में उसका चित्त है कि स्त्री को पर्वत्य ग्रहण करता श्रेष्ठ मानता है ऐसा नहीं स्त्री चित्तत है किन्तु स्त्री को पर्वत नहीं मानता है किसको मानता है किंतरी राजा आनंद महादेव राजा को श्रेष्ठ मानता है कौन नहीं तो महादेव परमात्मा को श्रेष्ठ मानता है स्त्री चित्तत है किन्तु स्त्री पर नहीं है मानते है परमात्मा को किंतु चित्त है स्त्री में यहाँ इसलिए कहते मत चित्त हो और मत पर हो चित्त मेरे में रहे और मुझे ही पर श्रेष्ठ माने और चित्त मेरे में है और श्रेष्ठ किसी दूसरे को माने ऐसा नहीं मत चित्त हो और मत पर हो ये अरेन्तु मत चित्त मत परश्च चित मेरे में चित्त है और मुझे भी सबसे श्रेष्ठ मानता है मुझे प्राप्त वे गंतव्य रूप से मानता है इसलिए दोनों का है अंतकरण शुद्धि योग से अवान्तर पर यहाँ चतुर्दशावा नहीं कहा मत चित भगवती है चतुर्थ पुरावा आगे अंतकर योग से अबांतर फलम पाठ इसके इसमें जो है अवंतर फलम के नदी अवंतर फल के बाद हाँ ठीक है इसमें भी अंत कौशु से अबांतर फलम ये बता दिया और उसमें पहले शब्द पूरा करेगी अंतक योगांतर फलम कहा स्लोक बोलो तो, योग का अभांतर फल है अंतकरण शुद्धि क्यूँकी यही आत्म विशुद्ध है पहले आया अभी श्लोक है युजिया योगम आत्म विशुद्ध है योग अनु अनुसार करने का अवान्तर फल हो गया अंतकरण शुद्धि सम्प्रति परम फल कथन परते न श्लोकम आदत है अभी योग का परम फल कथन पर आगे के श्लोक लेते हैं भगवान भाष्यकार अत इधान योग फलम उच्यते हैं पंडित तो योग मैत आत्म विशुद्ध है ये तो कहा था अंतु योग का अंतर्गत तो फल है फल है कि परम फल अभी कहते योगल उच्य ुंजन्द सदात्मज योगी नियतम योगी शांति पा मत संस्थाधिगछति सदा योगी शांति संस्थान एवं निगी ही सदा आत्मा निर्वाण परमागछति मन जिसका नियत हो गया संयत हो गया सदा आत्मा एवं इंजन हमेशा आत्मन का ध्यान ऐसे करते हुए निर्वाण परमास्था शांतिम अधिगछति निर्वाण है परम जिसका मुख्य मई सम्य स्थित शांति को प्राप्त करता है इत्यस्य अर्थस्य योगस्व तय तत्कर्तृ विशेषण प्रकटनाथ अथ योगस्व कदंगसन आसन तो आश्रिय अस्मित आसन का चलाजी न कुशोतरम और भाव में लुटी कर आसन होगा जो समय का चल स्थिर तत्कर्तृ विशेषण तत्कर्तृ विशेषण इत अर्थ से आसन देव ये तत्कर्तृ मतलब योग अनुसार करने वाले क्या विशेषण है इसका प्रकथन के बाद अस ईरानी योग फल करते है थिना सदा योगी आत्मा का ध्यान करता है नियतम, मनो यनस इंजन स्वत आत्मा ये आत्माध्याय आत्मसत मनो विषय यथोत तो विधि आसनाद आसन आदि जैसे करके आत्मा सदात्मा आनंद आत्मा को लगाते हुए समाधि करते रहिए को दिया, सदा मनों को आत्मा समाहित तो करते विधिना विधि के हुए जैसे आसनों का चलाजन कुशोतरम संप्रक्ष नासिका ग्रह इत्यादि उक्त विशेष मंत्र सदा विशेष मंत्र क्या है दीर्घ काल आदर नैरंतर दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आशय ऐसे विशेष न करने का लिए सदा कह दिया सदा आत्मा सदा ही ध्यान करते रहे सदा कां से दीर्घ काल निरंतर और सत्कार आदर पूर्वक नियतमान सीका में योगी ध्याई सन्यासी योगी ध्यान करने वाले सन्यासी मन योगम प्रति असाधारणत दर्शे थी योग के प्रति असाधारण कारण नियतम नहीं शांतिम उपरती टीका में शांति शब्द उपरते है सर्वसार निवृति पर तो मत विशिन्षि शांति शब्द से जो उपरति कही गयी उपरति क्या है सर्व संसार निवृत्ति परसायी सर्व संसार निवृत्ति में उसका परिवशान तात्पर्य ऐसा मान करके विसिन्षि निर्वाण परमा ये शांति के साथ निर्वाण परमा निर्वाण ही मोक्षा यही है तो परमा परमा है निष्ठा है जिसका शांति सा शांति निर्वाण परमा निर्वाण परमा, परमा, परमा शांति को प्राप्त करता यथोताया मुक्तिर्रस्व अवस्था अनाथरमा यह मुक्ति निर्वाण परमा शांति ये मुक्ति ब्रह्म स्वरूप अवस्थान ही है उससे अर्थांतर नहीं ब्रह्म स्वरूप में रहना ब्रह्मस्वरूप अवस्थान आज अनर्थान्तर कम अर्थांतर नहीं ब्रह्मस्वरूप अवस्थान ही मुक्ति मोक्ष है इसलिए मत संस्थान मदधीना अधिक क्षति प्राप्त होती मगधिना क्या है मदात्मिका मदरूपर ब्रह्म रूप ही मोक्ष शांति उसको प्राप्त करता है नितिष आनंदो बोलो परमां इधान योग आहाराद उच्य योगिक आहार विहारादियम कहते तस्ति न चमनश्न चातिवनशी जाग्र नजुनशी न एकात अन्शनता अत्य नहीं खाने वाले योग ध्यान नहीं कर सकता है अति सपनशील योगना जागृत न अस्थि योग अर्जुन अति के खाए नहीं खाए अधिक सोए अथवा जागता रहे तो योग नहीं होगा नाट्यस्त आत्मसमित अन्न परिमाणम अतिथ्य अस्तः अत्य स्नत न योग अपने भी जितने भोजन आवश्यक चाहिए उससे अधिक अतित्य खाने वाले अतः खाने वाले का, ना तो तो का योग न च नएका नहीं खाने वाले का योग वालिका भी नहीं ठीक है विहार टीका आहरादी शब्द जागरादी उच्य आहरादी आहारे जागरण आत्मसमित अष्ट्रद्रास मुनिर्भक्षा ये सका है। ये सन्यासी, सन्यासी के के और आगे शत्ति यथेचारी आहरण्यमी शतपथश्रुति प्रमाण देते यद वह आत्मसंतम तद तदवती तीन यदू नदी आत्मसमितम जितने आवश्यक है अभी आत्मा के लिए इतने रक्षा करता है तन ही कष्ट नहीं देता है यदि भूय हो अधिक खाता है नस्ती थोड़े अधिक खा लिया तो कष्ट होगा ध्यान क्या होगा अधिक भोजन करेगा तो ध्यान नहीं होगा तद यदि कानी हो अत्युर नहीं सकता है न तद अवति क्या तदन्नं तद अन्नम पूज्य मनम यवाद क्या प्रसिद्ध है वही रक्षा करता है जो अन्न जितने अपने सरल से अनुष्ठान योग्यता आप भोक्ता राम रक्षती अवती रक्षा करता कैसे अनुष्ठान में योग्यता प्राप्त कराके अनुष्ठान के द्वारा भोक्ता को करता है अस्य अनर्थ आय होती वो अनर्थ के लिए नहीं होता है चला तो भोजन जितना आवश्यक करना पड़ता है यद पुनः आत्मसमिता अधिक तरम शास्त्र अतिक्रम में भुज्यते अतिक्रम करके अधिक खाता है तथा तो आत्मा नीन भोक्ता के अनर्थ के लिए होता है यम कनीय काम शास्त्र निश्चय अभा एकदम कम खाता है बिल्कुल अज्ञान से कभी कभी से करते बिल्कुल खाद्य कम कर रहते तो वो कुछ अनुष्ठान आदमी उपवास आदि का तो है किंतु योग ध्यान करते समय अति कम खाने पर ध्यान नहीं होगा तद अन्न अनुष्ठान योग्यता द्वारा रक्षित तो होना क्षमता रक्षा नहीं कर सकता है तस्मात अत्यधिकम अत्यल्पम च अन्नम योगम आरु रुक्षता त्याज योगा होना है अत्यधिक अत्यल्प अन्न त्याग नहीं खाना पड़ता है शुति सिद्धम निगमयती तस्मा भाष्य में तस्मत योगी न आत्मसमित अन्ना नहीं खाए न्यूनो नहीं खाए है में न इत्यादि व्याख्या ये श्लोक का व्याख्यान दूसरे प्रकार करते अथवा योगि योग शास्त्र परिपटिता अन्न परिमाणा में जैसे कहा गया उससे अन्न से अतिमात्र अधिक खाने वाले का योग उक्तम उत्तम ही ये कहा गया युग में अर्धम आसन से सब्यंजन से तृतीय उदकू वायु संचरणार्थन तुम चतुर्थम अवशेष इत्यादि परिमाण भोजन जितने कर सकता है वैसे आधा खाए अर्धम आसन से व्यंजन के साथ मिला करके और सब्जी बहुत खाए कहेंगे मैं दो ही रोटी खाया है सब्जी खाए एक रोटी खाया नहीं बंजन के साथ मिला करके जो खाए पेट में आधा और आधा और आधा खाली रहेगा तृतीयम उदक से तृतीय भाग जल पानी पीने के लिए पानी पीने के बाद भी जागा रहेगा वायु को संचालन चतुर्थम अवशेष चतुर्थ बाकी रखे वायु संचालन के लिए तब वो भोजन ठीक पचन होता है भोजन जितने करेगा आधा पानी चाहिए और पाकस्तानी उसका पचन होने के लिए जागा रहना चाहिए तो चतुर्थ तो भार वायु संचालन के लिए वो पाकिस्तान उसका पचन होकर के हजन होता है ये हो गया इत्यादि परिमाण टीकाने किम तद अन्न परिमाण योग शास्त्र क्या है परिमाण यद अधिकम न्यून व अभ्यहरत जिससे अधिक न्यून करने वाले का योग नहीं होगा इसे आशंका के अनुप्र कृत्य उत्तम ही ये कहा गया यदि पूरे दसने तृतीय उदक सचार चतुर्थम अवशेषति वाक्यद्य कार्य पूरे उदकेन से तृतीय उदक वायु संचरना चतुर्थम अवशेषतिवे प्रकार यहांत अन्सन से योग नहीं होता है न संभव तथा अत्यंत सपथ जागृत नगे पूरा नहीं जागृता ही ध्यान करेंगे नहीं ताथा। ताथा वो नहीं होगा तथा तथा नील अति स्वप्न निद्रे वाला योग बहुत नहीं वो चतिमात्र जागृत अत्यंत जागृत रहेगा तो भी नहीं होगा योग नर्जना नजाति नैव जाग्रक चारुन ओण मित्र ु शन्नो भगवान